हरे कृष्ण नाम नमः तस्म श्रीगर श्रीचैत स्वामी वंदे हम श्रीगुरा श्री कमलुरों वैष्णव श्री रूप सागर जाता साविता पिजन सहित कृष्ण चैतन्यन्विता हे कृष्ण सिंधो दीनबंधो नमस्ते ृप सिंधु पति पापने वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा कन्या प्रभुनंद्र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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय निनंद बहुत अधिक प्रिय था क्योंकि इस चैतन्य महाप्रभु दो से सर्वाधिक रखते हैं एक है नाम हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा तो कृष्णा कृष्णा राम राम राम राम चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने का उनका एक में उद्देश्य था श्री श्री नाम नाम संकीर्तन संकीर्तन को प्रदान करने के लिए और नाम का करने के के लिए लिए और और का हैं महाप्रभु होते ये जो कारणा के जो विशेष विग्रह हैं सुंदर संकीर्तन प्रेमी गौर गौरताय हैं तो अंबिक कारणा इन और उनके जो उनके जो सेवक हैं हैं श्री पंडित लिए त्रिभुवन में सर्वाधिक प्रसिद्ध गौड़िया चैतन्य महाप्रभु के जो है, वो जब गौड़ देश में आते हैं एक है नवदीप मंडल और दूसरा है गौण मंडल गौरण मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि नरोत्मदास ठाकुर ने कहा कि जो चैतन्य महाप्रभु के मंडल ये भूमि और चैतन्य महाप्रभु के जो हैं चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं संगी सिद्ध माने तो गौरांग महाप्रभु के जो भक्त है वो कोई सर्वसाधारण जीव नहीं है नित्य सिद्ध उनके अन्य चैतन्य महाप्रभु के तो ऐसे महाप्रभु दो चीजों से रखते हैं एक है है है नाम संकीर्तन और दूसरा उनके उनके जो ये है, उनके जो ये होता तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस स्थान में आते हैं इस स्थान का वर्णन नरहरी चक्रवर्ती ठाकुर नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर में करते हैं हम पढ़ेंगे उन सारी को। तो नामक ग्रंथ में तो कालना का विशेष वर्णन करते हैं। श्यामानंद प्रभु का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि मैं अभी गौरीदास पंडित का वर्णन करता हूँ जिनका जिनके हम भगवान हो रहे हैं चैतन्य तो चरितमृत में कृष्णदास कविदास पंडित का वर्णन करते हुए कहते हैं, गौरीदास पंडित भक्ति कृष्ण प्रेम दे दे दे धरे महाशक्ति कि जो पंडित हैं, उनके पास कृष्ण प्रेम भक्ति का भंडार था या सर्वाधिक कृष्ण प्रेम या प्रचुर मात्रा में कृष्ण प्रेम गौरीदास पंडित के पास था और उनके पास ये शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की थी कि वो किसी भी व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे सकते हैं और उतनी चैतन्य भागवत में वृंदाव तो दास ठाकुर कहते हैं गौरीदास पंडित परम भाग्यवान कार्य मनोवाक्य नित्यानंद तो गौरीदास पंडित भाग्यवान है परम भाग्यवान है क्यों? क्योंकि उनका मान शरीर नित्यानंद प्रभु के लिए पूर्ण रूपित था तो ये जो स्थली है ये जो कालना है, है, के लिए विशेष स्थान क्योंकि इसी स्थान में नित्यानंद प्रभु जानवा माता और वसुदास से विवाह करते हैं और यही वो स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु आपने अपने से अभिन्न उनके जो विग्रह हैं श्री विग्रह है, छोड़ के चले जाते हैं तो गौरीदास पंडित पहले शालीग्राम एक स्थान है जहां निवास करते थे तो गौरीदास पंडित के जो पिता थे कंसाली मिश्र जो चैतन्य महापुरु के भक्त थे चैतन्य महापुरु के पार्षद थे तो ऐसे कंसाली मिश्र को छे थे जिन जिनके अलग अलग नाम थे दामोदर जगन्नाथ सूर्यदास गौरीदास नरसिम्हा कृष्णदास थे सूर्यकांत सरकेला और दूसरे थे गौरीदास पंडित और इसका ये ब्राह्मण हैं तो सूर्यदास सरकेला सरकेला टाइटल उनको प्राप्त होता है जब सूर्यदास राजा के वहां नौकरी करते हैं तो ऐसे सूर्यदास सरखेला और पंडित शालीग्राम करते हैं तो ये पंडित को शुरुआत से ही निर्जन अलग रहने का भावना रहता था तो एक बार वो अपने बड़े भाई सूर्यदास का परिश्र लेकर अंबिका कालना में आकर निवास करते हैं हाँ जो गौरीदास पंडित है तो ऐसे गौरीदास पंडित यहाँ निवास करने लगे और फिर जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में अपने को प्रकट कर चुके थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने निश्चय किया था अपने कि तो तो बार जो पांच प्रमुख भक्त हैं उनको बताई थी नवदीप में लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु को लगा कि मैं नवदीप को छोड़कर जा रहा हूं जाने से पहले आ, मेरे जो अनन्य भक्त हैं बहुत मुझसे प्रीति रखते हैं गौरीदास से मिलके जाना चाहता हूं तो ऐसे चैतन्य देव शांतिपुर आते हैं और शांतिपुर आकर जिस घाट को हाँ हमने पार किया जिस ओर से वहाँ चैतन्य महाप्रभु और निद्यानंद प्रभु उस घाट को पार करके गौरीदास पंडित के स्थान में आते हैं इस स्थान में आने, आने के बाद चैतन्य महाप्रभु गौरी पंडित से मिलते हैं तो हमने जब हम वॉक करके आए चलते हुए तो एक, आ, एक का बड़ा वृक्ष वृक्ष था उस के नीचे पंडित गौर, तो महाप्रभु और गौरीदास गौरव गौरीदास सम्मेलन स्थल कहा जाता है उसको उस स्थान को तो ऐसे गौरीदास पंडित गौरांग तो महाप्रभु से उस स्थान में मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु उनसे कई विशेष वार्तालाप करते हैं तो मैं भक्ति रत्नाकर से पढ़ूंगा तो आप प्रयास कर सकते हैं श्रवन करने का तो कर गौरीदास पंडित की कई लीलाओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार से ये जो विग्रह हैं यहाँ प्रकट हुए हैं और किस प्रकार से गौरीदास पंडित का प्रेम विशेष रूप से इन विग्रहों के प्रति था और फिर कैसे ये जो गौर हैं संकीर्तन के प्रेमी हैं संकीर्तन सर्वाधिक अच्छा है बहुत आनंद अनुभव करते हैं तो हैं तो तो भक्ति लिखते गौरा रचरे पंडिते तो जब महाप्रभु ने इस नदी को गंगा नदी को पार किया तो गंगा नदी को पार करते हुए पंडित को मिले तो तो वो अपने साथ दो चीजें लेकर एक तो, हस्त जो भगवत गीता है वो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए और उन्होंने वो जो भगवत गीता है गौरीदास पंडित को प्रदान की और दूसरा गीता पहचान प्रभु सन्निदाने, है, देखे तो तो अभी भी कोई व्यक्ति अंबिका कालना में जाता है तो ने महाप्रभु को दो चीजें दी है चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखित भगवत गीता और दूसरा गी है जो नाव को पार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रभु ने जिस चप्पू का इस्तेमाल किया वो हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने गौरीदास पंडित को प्रदान किया और वो प्रदान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे दौरीदास जिस प्रकार से इस चप्पू के द्वारा इस आ, नदी को पार किया गया है उसी प्रकार से ये चप्पू के द्वारा पूरी संसार के सारे बद्ध जीवों को क्या करो बहुत सागर से पार करो इस प्रकार से ये विशेष चप्पू है जिसका दर्शन करने मात्र से कोई व्यक्ति इस बहुत सागर को पार करने का सामर्थ्य अपने में ला सकता है पंडिते रसुया अंतनाय पंडित चैतन्य तो दौरीदास पंडित का कितना गुणदान करोगे कि दौरीदास पंडित का जो सर्वस्व है प्राण नाथ है वो चैतन्य महाप्रभु और अन्य प्रभु है बिना अन्य जाने तो ऐसे पंडित सदा सदैव केवल महाप्रभु का करते थे उनके अलावा उनको किसी और का ज्ञान नहीं था चैतन्युटी नया आने की जाने वही अद्भुत प्रेम धारा तो ऐसे गंडित की आंखों के जो तारे थे चैतन्य महाप्रभु थे नित्यानंद प्रभु थे इस प्रकार से वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं, ये जो है, उनके बारे में दो चीजें कही जाती हैं। भक्ति रत्ना कर में ये वर्णन तो नहीं आता कि चैतन्य महाप्रभु ने विग्रहों को बनाया है लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए चैतन्य महाप्रभु गौरीदास से मिले गौरीदास पंडित हाँ, महाप्रभु ने कहा कि मैं तो जाने वाला हूँ विशेष रूप से आया हूँ उन्होंने कीर्तन किया गोल गोल नाच नाचने लगे नित्यानंद प्रभु गाने लगे तो बहुत लंबे समय तक कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन को चैतन्य महाप्रभु ने रोका और उन्होंने कहा कि हे गौरिदास अभी मेरे जाने का समय हो गया है मैं वापस जाना चाहता हूँ तो गौरीदास ने जैसे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को देखा और ये उनके से सुना कि आप में जा रहे हैं आप लगे तो और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को देख कर रोने लगे उन्होंने कहा यदि आप आमिर का नगर तो छोड़ेंगे तो मैं अपने प्राण को नहीं रखूंगा इस प्राण को त्याग दूंगा तो नित्यानंद प्रभु चैतन महाप्रभु को बहुत करुणा है। ये जो उन्होंने उन्होंने पंडित के मुख से सुने। कहा कि आप जाइए नहीं आप रहिए। ने कहा नहीं नहीं, मेरा तो मिशन ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करना है यदि भी यहाँ निवास करूंगा तो ये जो नाम संकीर्तन आंदोलन है जिसकी स्थापना और जिसका प्रचार करने के लिए मैं आया था वो तो कैसे आगे बढ़ेगा हाँ, तो, मैं तो, के साथ मैं तो ने आपनेकट हाँ, किए या बनवा के गौरीदास को प्रदान किए लेकिन भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि जब उनका इतना गहरा अनुराग आद देखा तो महाप्रभु ने कहा निर्माण तुम क्या करो जाकर जिस के नीचे मेरा जन्म हुआ था उस नि वृक्ष के द्वारा मेरे भ्राता नित्यानंद और मेरे विग्रह को बनाओ आनाय से निर्माण पूर्ण करी से तुम दो तो महाप्रभु के इन वचनों को सुनकर तो पंडित हैं बहुत अधिक आनंदित हो जाते हैं और उन्होंने विग्रहों का निर्माण करते हैं से प्रभुर कृपा पात्र प्रकट ये से को प्रकट किया जाता है पंडित पंडित तो के द्वारा धारा तो ऐसे गोविंद पंडित ने जो विग्रह बनाए है जब देखने लगे तो उनके आत्म से आसोम की धारा नित्य रूप से बहने लगे और फिर इन विग्रहों की वो सेवा करने लगे लेकिन वैष्णव का दूसरा एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं कि महाप्रभु जब निकलने लगे तो उस समय उन्होंने ये विग्रह गौरीदास पंडित को दिए और उन्होंने कहा कि हे गौरीदास मैं और ये जो विग्रह है ये अभिन्न है इस प्रकार से अभिन्न नाम बना नाम ना और अभिन्न ना है तो उसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य विग्रह और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं ये दोनों है। तो महाप्रभु को उन्होंने कहा कि ये विग्रह को जाने दो आप यहाँ क्योंकि आप ही कहते हो कि ये विग्रह मेरे ही समान है तो अभी तो चलते बोलते हैं नाच रहे थे कुछ समय पहले गा रहे थे गौरीदास के सामने उनसे वार्तालाप कर रहे थे तो गौरीदास ने कहा कि आप कहते हो कि स्वयं विग्रह आप हैं, तो इन विग्रह को जाने दो आप रहो। तो तो गौरांग ने तो दोनों हाथ अपने ऊपर ऊपर किए, वैसे तो करके नहीं रखते। यहां रहना है तो गौरीदास के साथ कैसे रहेंगे दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो गए गौरीदास तो ने अपने लगेगा गौरीदास हाँ हाँ तो गौरी पंडित के ये ये द्वारा है।, है।, है तो जब गौरीदास पंडित किस प्रकार से सोच रहे थे कि किसको रोको और किसको जाने दो चैतन्य महाप्रभु ने जब इन विग्रहों को प्रकट किया था तो महाप्रभु ने कहा देखो हम चार हो गए हैं, तो पंडित पंडित ने जब देखा, चारों को देखकर रोने लगे। अभी इन्होंने कहा कि आप क्या करो इन विग्रहों को तो रहने दो और आप चले जाओ तो फिर वो जो विग्रह हैं, परमानेंटली गोरीदास का जो आलय है आलय में जो घर है यहां वो विग्रह निवास करने लगते हैं चैतन्य गौरेदास कथा रात्रिधी तो आज भी आचार्य अच्छा कहते हैं कि नेता और चैतन्य के प्रेम के आधीन कौन है हैं तो गौरीदास पंडित के प्रेम के आधी चैतन्य महाप्रभु हैं नित्यानंद प्रभु हैं ये जो कथा आज भी सारे जगत में दो दिन रात लोग इनकी चर्चा करते हैं तो ऐसे विग्रह यहाँ रहने लगते हैं और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ से फिर से शांतिपूर्ण होते हुए नवदीप के लिए चले जाते हैं तो गौरीदास पंडित कि विग्रहों के साथ कई सारी लीलाए हैं एक लीला है कि किस प्रकार से ये जो गौरीदास पंडित क्योंकि गौरीदास पंडित कहते हैं कृष्ण लीला में सुबल सखा तो भगवान कृष्ण कृष्ण की लीला में जो आ, है ग्वाल बाल है, है उनके जो प्रमुख हैं उनके जो लीडर है प्रिय नरम सखा वो सुबल सखा है ऐसे सुबल सखा भगवान को दोनों प्रकार से दोनों भावों में सेवा करते हैं एक हैं राधा कृष्ण कृष्ण के दिव्य में में में में माधुर्य भाव भाव भी भी सेवा करते हैं और दूसरा को आनंद प्रदान करते हैं तो ऐसे गौरीदास पंडित का भी संबंध श्री चैतन्य महाप्रभु से था और इतना ही सबंधन श्री निदान प्रभु से था तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु एक दिन ये जो गौरीदास की जिनको आप देख रहे हैं प्रेमावेश में बहुत मंद मंद मुस्कान करते हुए हंसने लगे और हंसते हुए गौरीदास से कहने लगे जन हम सदैव सदैव आपको देखते हैं और आपको देखते देखते देखते हैं और हमें महसूस हो हो रहा है कि तुम तो कृष्ण प्रेम में पागल माने का यमुना उन्होंने कहा तुम तो तो कौन हो सुबर्सका सुबर्सका हो और हो सुबल सुबल सुबल और के साथ हमें आनंद आता है यमुना यमुना के तट पर की लीला करने में हमें आनंद की अनुभूति होती है का कृष्ण कृष्ण कृष्ण बलराम से क्या करते हैं? करते हैं हैं के के विभूषण शोभा भुवन मोहन तो जो बफेल हॉर्न है भगवान लेके जाते हैं या फिर सिख ले जाते हैं पर चलाने के लिए लेके जाते हैं पर हैं भगवान आपने धारण करते में उस सारे वो को प्रकट किया महाप्रभु और ने भावे तो गौरीदास पंडित ने देखा कि ये क्या है कि ये वही गौरता है जिनको कृष्ण बलराम के रूप में देख रहा हूँ और इस प्रकार से उनको देखते देखते वो काफी समय तक उनको देखते रहे फिर ये जो कृष्ण बलराम हैं फिर से वो में चढ़े और और जाकर महाप्रभु नित्यानंद रूप के नित्यानंद प्रभु के रूप में हम फिर से हम बैठ गए कर गौरताई की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे हर समय और तो पर्सनली उनकी सेवा करते थे दिन तो ऐसे को एक को उन्होंने बहुत अधिक क्योंकि ने तभी कहा था शुरुआत में कि हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं, है हा? यदि आप हमें क्या करोगे रोज नाना प्रकार के जो व्यंजन है वो बनाकर खिलाओगे तभी हम यहाँ रह सकते हैं तो गौरीदास पंडित तब से सदैव उनको कई प्रकार के व्यंजन करते थे और एक दिन उन्होंने उन्होंने बहुत सारे बहुत सारे बनाए और और और पंडित बूढ़े हो गए उनकी काफी आयु हुई थी भोजन बनाया भोग तैयार किया और कहा इन को कहा कि हे प्रभु आप इस भोजन को स्वीकार कीजिए स्वीकार कीजिए मृदु वचन सुनिया ना करे भोजन रहे करंबिया तो, तो, तो, तो जब सुना गोजन प्रभु पंडित ठाकुर जब उन्होंने देखा कि ये दोनों भोजन कर ले रहे हैं तो आप लोगों ने क्यों मुझे एंगेज किया मैंने पूरा जीवन आपके लिए कुकिंग किया और अभी भी इस वृद्धा अवस्था में आपके लिए कुकिंग कर रहा क्यों क्या कारण है? गोरीदास कहे गोविदास तो पंडित शांत हो गए और फिर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और वो गोरीदास पंडित को कहने लगे अल्पे समाधान बहु प्रकार अल्प अल्प मात्रा में में क्वांटिटी या वैरायटी बनाने शांत नहीं सदैव क्या करते हो बहुत अधिक बनाते हो हमारे लिए न तो को बहुत अधिक दुख हो रहा था कि गौरीदास की आयु बहुत अधिक भी बूढ़े हो गए थे फिर भी उन्होंने उनकी सेवा करने को नहीं जागा था इसलिए ठाकुर हैं? या दुख का है से, से तो कि हे कृष्णा, आपकी सेवा में दुख भी होता है या कई प्रकार की कष्ट आते हैं लेकिन वो कष्ट कष्ट नहीं महसूस होते हैं उन कष्टों से हमारा जो आनंद है वो और अधिक वर्दन होता है और अधिक बढ़ता है तो ऐसे गौर नेता है जो गौरीदास के इस कष्ट को देख रहे थे को देख रहे थे वृद्धावस्था में तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था उन्होंने कहा इतना आवश्यकता नहीं है इतने सारे आदि बनाने की आवश्यकता नहीं है गौरीदास गौरीदास ने कहा मैं तो एक शाख आपको कल से अर्पित करूंगा केवल एक और थोड़ा सा चावल चावल पका हुआ भोजन के कहा है से तो जो गोलीदास ने कहा क्या बहुत हो गया आपके लिए मैंने बहुत कुकिंग किया इतने सारे वैरायटीज वराइटी बनाए अभी कल से एक भात खिलाऊंगा और उसमें एक शाक जब तो महाप्रभु ने जो व्यंजन बनाए थे पहले ही गौरीदास ने उनको खाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अरे तो तो मैंने एक एक एक ही वेंजन को खाया है तुम्हारे तुमने इतने सारे बनाए हैं इस एक वेंजन, एक के द्वारा संतुष्ट हो गया तो वास्तव में इतना गौरीदास डालते हैं उन व्यंजनों में जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु उनके भोग का या प्रसाद का या भोजन की प्रशंसा करते थे और पंडित पंडित इन दो को को सेवा देखकर करते करते करते थे। तो तो एक दिन ऐसे उनको लगा कि मैं तो को इतने आलंकार या आभूषण नहीं धारण करता करवाता तो एक दिन उनके अंदर इच्छा हो गई क्या इच्छा हुई कि मैं बहुत अधिक आलंकार आभूषण इनको धारण कराऊंगा तो भगवान उनके मन के बात को जान लेते हैं गोविंदास गोविंदास पंडित पंडित के के मन की जानते हैं और पंडित तो थे तो, वो के तो देखा, तब, तब ही पंडित ने क्या किया था ने सारे आभूषणों से अपने आप को सजा दिया था और जो सिंहासन आते है उसको भी सजा दिया था रत्न सिंहासन बना दिया था से वो सच गए थे और गौरीदास का ही इंतजार कर रहे थे जैसे गौरीदास वहां आए हाँ? तो है या रत्न सिंह पंडित मंदिर प्रवेशिया तो रत्नसिंहासन में बैठे थे अरे गौरीदास ने देखा कितने अधिक शोभा है मने मने विचार अद्भुत आद तो भगवान के इस अपूर्व को देखने उन्होंने सोचा कि मैंने कभी भी ऐसे सौंदर्य माधुरी को नहीं देखा का मैं तो यही अभिलाषा करता रहता था कि कैसे और कैसे मैं इनको आभूषण धारण कराऊंगा तो तो तो फिर ये ये जब अंदर के के सामने तो सामने सामने आए से विचार कर उनके महाप्रभु उनसे बोल उठे पंडित तो साथ आमने सामने करते थे, अपने सेवा का अपने वाणी का तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे प्रभु पंडित तो महाप्रभु कहते हैं मुझे तो ये जो अलग अलग प्रकार के रत्नों के ही के, मोती, अलंकार है, है।, है मुझे कौन से अलंकार अच्छे वो कहते हैं पुष्पे भूषण सुख तो बाढ़ आतिश जो पुष्प आदि है उनके द्वारा बनाए गए नाना प्रकार के जो अलंकार आभूषण है वो मुझे सुख देते हैं उससे मेरा सुख और अधिक मेरा बढ़ने लगता है। मधुर वाक्य पंडित आपने तो जब महाप्रभु की ये बात सुनी तो उस दिन से गोविंद ने क्या किया उनको पुष्पों के अलंकार आदि धारण कराना शुरू किया क्रम लंब माना चरण पर्यंत आदि आदि मनोहर से ही था था। तो फिर गोरीदास पंडित ने उनको इतनी लंबी माला पहनाना शुरू किया कि उनके गले से लेकर चरणों तक। गोरीदास गोरीदास जो है, इस की माला धारण थे। रोज पंडित उनको खुशबों से हाँ सजाया करते थे तो ऐसे गोरीदास पंडित का जो प्रीति बहुत अधिक गौरता था जैसे मैंने कहा कि ये गौरीता विशेष है क्योंकि ये प्रेमी नेता सुंदर है इनको संकीर्तन सर्वाधिक आकर्षक लगता है जहाँ जहाँ संकीर्तन होता है हरिम का होने से उच्चारण होता है प्रिश्णा, हरे कृष्ण हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम, राम हरे तो ये जो है जो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं वो अपने को आरोप भागने लगते हैं तो भक्ति रत्नाकर में एक लीला आती है जिसमें वर्णन आता है कि एक बार ये जो गोविंद दास पंडित हैं नवद्वीप जाते हैं पंडित से मिलने के लिए पंडित पंडित पंडित से मिलते हैं, हैं, मिलने के बाद बहुत अधिक आनंदित होते हैं इनको देखकर। ने कहा, तो आज मेरा दिन तो मंगल हो गया मैंने आपको आपका दर्शन किया है तो गोरीदास पंडित कहते हैं कि मैं भी आपने आपको पवित्र मान रहा हूँ क्योंकि मैं आपके श्री शरण को देखने के लिए यहाँ आया हूँ और फिर गौरिदास पंडित उनके पास गए और उन्होंने कहा मैं एक चीज मांगने आया हूं आपके पास तो दा दा ने पूछा सारी चीजें आपकी हैं बताओ आप क्या चाहते हो तो गौरिदास पंडित कहते हैं मुझे तो आपका हृदय चाहिए क्या चाहिए अरुदा अरुदा चाहिए उनके पास एक थे जिनका नाम था श्री हृदय या हृदयानंद तो ऐसे हृदय हृदयानंद को मांगते हैं तो पंडित जो है, पंडित उन, तो फिर जो बचपन से हीधर पंडित हृदय को बुलाते हैं है, है, है? अम्बिका नगर से अम्बिका कालना से तो हृदयानंद आते हैं देखते हैं कि गौरीदास पंडित आए हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद तो ये दोनों के सामने हैं वो प्रणाम करते लेकर गौरीदास पंडित के चरणों अंबिका कालना आते हैं अंबिका कालना आकर गौरीदास पंडित उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और उनको गौरता की सेवा में लगाते हैं और धीरे धीरे गौरीदास पंडित देखते हैं कि ये जो हृदयानंद है इनका सेवा करने में बहुत अधिक आनंद वो प्राप्त कर रहे हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं की सेवा करने के लिए तो तो जब ये हो रहा था, एक दिन गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल नजदीक आया था तो गौरीदास पंडित ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं इस फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए हाँ, इस फेस्टिवल के लिए मैं आ, कुछ चीजें करना चाहता हूं। कि हम सब फिर चीजेंगे छोड़कर अपने कुछ शिष्यों के संग में दूर दूर के स्थान में गए भ्रमण करने के लिए और गौर पूर्णिमा के लिए एक ही दिन बचा था एक या दो ही दिन बचे थे तो उस समय जो हैं वो सोचने लगे एक जन्म उत्सव तो जब फिर ये स्थान को छोड़कर चले गए पंडित तो फिर हृदयानंद ने सोचा कि अरे उत्सव तो दो ही दिन बचे हैं उत्सव आने में इन्होंने तो क्या किया अपने गुरु का इंतजार न करके इन्विटेशन तो सारे सारे और वैष्णव समाज में पूरे दूर दूर तक। सारे का में पूरे कि कि वैष्णवों को उन्होंने आमंत्रण दिया अंबिका अंबिका नगर होने वाला है श्री देव का जो आविभाव उत्सव है तो एक ही दिन पहले एक ही रात्रि पहले ये गोविंद पंडित वापस आ गए और गोबीदास पंडित ने दे देखा तो की यहाँ तो उत्सव की तैयारी हो रही है और गोविंदास पंडित को बहुत आनंद तो हो रहा था लेकिन फिर गोविंद पंडित थोड़ा गुस्सा भी हो गए तो क्रोध करने लगे क्रोध करे करे हृदय स्वतंत्र उन्होंने कहा मैं यहाँ हूँ फिर भी आपने क्या किया स्वतंत्र आचरण किया है आध्यात्मिक गुरु होने के बावजूद भी शिष्य अपने आप सामने रखता है तो जब ये कहा दे को और गोविंद पंडित ने कहा कि तुमने मुझे बिना पूछे ये इनविटेशन तो नहीं हो इसके तो चले जाओ अभी सारा फेस्टिवल का अरेजमेंट किया था सब खुश हो गया था उनको अपनी लीडरशिप छोड़नी पड़ रही थी और उनको तो कहा जाने के लिए कहा कि आप चले जाओ यहाँ से गोविंदास पंडित प्रणाम करके प्रणा गंगा तीरे गया रही तो ये जो है, ये जो उनके चरणों में प्रणाम करके गंगा के किनारे गए के नीचे जाकर बैठे यथा सर्वत्र है के गौरीदास महंत आयुर और इस स्थान में तो महा उत्सव हो रहा है सब स्थानों से बड़े बड़े महत्व आचार्यक्त आ रहे हैं और लेकिन यहाँ जिनको यहाँ से दूर भेजा गया है विविध सामग्री पाठा नौका भरे तो हृदयानंद वहा का उच्चारण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के विराम कर रहे थे उसी समय एक नौका एक नौका नौका से गुजर रहे थे व्यक्ति में बहुत आप इस को और को तो नहीं कहा नहीं इस सारे सामान को कहा भेजो मेरे जो गुरु है यहाँ गौरीदास पंडित के पास भेजो तो वो सारा सामान नौका भर के यहाँ भेजा गया तो आया, तो को आया पंडित और गुस्सा आया भेजा भेजा है सामान वापस कि उसको उधर फेस्टिवल तो जब ये सामान वापस भेजा गया और गौरीदास पंडित ने कहा कि आप क्या करो करो तो उत्सव से सामग्री सब ले भैया आप वहां भी फेस्टिवल मनाओ गंगा के किनारे आज्ञा आज्ञा आनंद करे हाए। तो इस को प्राप्त करके तो बहुत हुए और उन्होंने ऐसा उत्सव मनाया आचार्य कहते हैं कि उत्सव वर्णन करना असंभव है संकीर्तन तो सारे और भी वैष्णव गंगा के किनारे उस सुरक्षा के नीचे एकत्रित हुए और वह विग्रह नहीं थे लेकिन क्या था वहां हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे तो वहां विग्रह आदि नहीं थे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद देव नहीं थे लेकिन फिर भी सारे वैष्णव एकत्रित होते हैं जैसे ठाकुर ने कहा स्थान है वृंदावन वृंदावन या धाम या विध तो मौजूद होते हैं जब वैष्णवगण एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर नाम नामोच्चारण करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे ताल ध्वनि तो में किया उठी कि सारा जो गगन है जो आकाश है वहां तक ये जो ध्वनि है वो स्पर्श कर लेती है और आनंद का जो समुद्र है उसकी बाढ़ आ जाती है मंडली निरंतर प्रेम सवार नयने तो सारे भक्त आपस में एक दूसरे को पकड़कर कर घेरा बनाकर धृत्य करने लगे और सारे भा, सारे भक्तों की आंखों से नेत्र आंसू बहने लगे नेताई चैतन्य दुई प्रभु प्रेम माय नाचे संकीर्तन संकीर्तन के गंगा तो किनारे नाम हो रहा और जिस चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदर में है उनको आल्टर में उनको लग रहा है में बंद हैं भगवान तो ओपनली आनंद अनुभव करते भक्तों के बीच में जैसे जहाँ भी नाम संकीर्तन होता है वहां चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो प्रकट होने के लिए बाधित हो जाते हैं जैसे हम देखते हैं कि दास ने ग्राम में पहला फेस्टिवल महा महावेश स्थापना की होली आदि मनाए और कहा महासंकीर्तन होना चाहिए तो सब प्रभु आदि को कह रहे थे कि आप कीर्तन कीर्तन और उन्होंने कहा नहीं कौन महाशय चैतन्य महाप्रभु ने तो लोकनाथ गोस्वामी को पहले ही कहा था नरोन दास ठाकुर प्रकट होने से पहले ऐसा भक्त प्रकट होगा कि जिसकी कीर्तन ध्वनि को तो सुनकर जो आ, पत्थर है वो भी पिघलने लगेंगे जो लक्ट है वो भी उनके कीर्तन के प्रभाव से पिघलेंगे तो ऐसे को सारे वैश्विक सबकी कृपा की, की याचना करके भक्तों के बीच में बैठते हैं और बहुत उत्साह से मधुरता से नाम संकीर्तन करते हैं तो इतना अधिक जोर से नाम संकीर्तन हो रहा था चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व और उनके जो प्रमुख पार्षदास है अनुप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आदि काफी देर तक पंच तत्व इन सब भक्तों के बीच में नाच रहे थे नाचते नाचते सारे हो जाते हैं। हैं, तो उसी प्रकार से जैसे ही ये ये ने संकीर्तन किया, उसके बीच में ये जो है, हाँ, जो सामने अपने को छोड़कर, हाँ, उनके बीच में जाकर नृत्य करने लगे नर्तन भंगी नंगी गुहन जगत करोभा नर्तन भंगी मीन अलग अलग प्रकार से हाव भाव से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नाच रहे थे और उनके कारण सारे जगत में ये जो है, आ, बढ़ रहे थे का से आनंद तो हृदय की आखे चैतन्य महाप्रभु के मुख चंद्र को देख रहे थे जो उस चंद्र का गर्भ नाश करने वाला है ऐसा मुख्य चंद्र है नित्यानंद तो और, और संकीर्तन के बीच में इन दोनों को देखकर आनंद से आंसू जा रहे थे संकीर्तन जय ध्वनि कितना दूर नहीं था यहाँ से गंगा के किनारे एक संकीर्तन हो रहा था तो गौरीदास पंडित के कानों में ये आवाज आने लगी कहा नाम जिनका नामा दास बड़ा गंगा दास उनको कहा कि दास आप जाओ अंडर में जाओ अभी भोग लगाने का समय हो गया है मंदिर में जाकर उनकी सेवा का नियोजन करो बड़ा गंगा प्रवेश गंगादासन की सिंहसन तो खाली तो है जहाँ गौरताए है ही नहीं तो गौरवताए नहीं है तो फिर वो भाग कर आते हैं और गोविंद पंडित को बताते हैं पंडित में तो पंडित समझ गए गए ये नहीं है, ये नहीं हैं तो के के प्रेम में के में हो गया है और जरूर तो होंगे <laughs> मन्दा करे बहुत आनंद आता था गोविंद पंडित को लेकिन फिर भी उन्होंने ले ले। और लेकर गौर सर्च करने के लिए और के लिए लिए ढूंढने निकल पड़े लेना गंगा प्रभु तो वहां जब पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि संकीर्तन हो रहा है और गौरांग दो, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आ, बीच में नृत्य कर रहे हैं भाई पंडित पंडित तेरा मंदिर दो चीजें की और से उन्होंने देखा कि गौरीदास हाथ में डंडा लेकर क्रोध में आए हैं तो डर डर के वो चुपके से वहां से भागे और आगे फिर से खड़े हो गए एक तो कार्य उन्होंने दूसरा क्या किया चैतन्य चंद्रत प्रवेश गौरीदास तो चैतन्य महाप्रभु का ये अद्भुत मिला है कि गौरीदास ने देखा कि ये तू हृदय हृदयानंद के हृदय में प्रवेश कर गए हैं तो गौरीदास ने सामने देखा कि मेरे शिष्य के हैं हृदय में से चैतन्य नित्यानंद प्रवेश कर गए हैं ना चैतन्य नारे तो क्रोध तो तो तो ना खत्म हो गया था उनको ये भी पता नहीं चला उनके हाथ में जो छड़ी छड़ी छड़ी आए थे थे थे वो आ, वो गिर गई आवेश धाय कोले तो भूल भूल गए गए अपने को थे, उन्होंने दोनों हाथ ऐसे आगे बढ़ाए और अपने शिष्य हृदयनंद की ओर भागने लगे हृदय तू ते गौरीदास तो पंडित और उनको कहा कि हे हृदय तुम धन्य हो किसी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आपके हृदय में प्रवेश हुए हैं और आज से तुम्हारा नाम होगा हृदय चैतन्य का ये सिद्ध कहकर से रहे थे को उन्होंने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में गिर पड़े हृदय चैतन्य लया ठाकुर पंडित हेला प्रभु मंदिर फिर अपने उन शिष्य को चेतने को लेकर आते हैं यहां, के सामने आनंद माधुरी तब से यहाँदास पंडित ने क्या किया इस की जो सेवा है अपने जो प्रिय शिष्य हैं गौरीदास पंडित को प्रदान किए सर्वैष्वे आनंद महामोत्सवे तो ऐसा ये सब देखकर सारे वैष्णव आनंदित हुए और वैष्णव ने देखा कि ऐसा उत्सव आज तक नहीं हुआ और इसका वर्णन करना भी असंभव है संसारे प्रकारे तो हाँ, नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं कि इस प्रकार से हृदयानंद के ऊपर हम बगान को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं और इसी कारण से उनका ये जो नाम है आ, होता है है कारण से पंडित के ये विशेष विशेष विग्रह महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इन विग्रह से गौरीदास पंडित और हृदय क्षेत्र से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो आसक्ति है चैतन्य देव नित्यानंद प्रभु के नाम रूप गुण लीला में बढ़े हाँ तो हमारा जो जीवन है में सफल हो सकता है पंडित पंडित के तो ऐसे करते थे और फिर महाप्रभु ने जब सन्यास ग्रहण किया सन्यास ग्रहण करने के बाद क्षेत्रीय महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे जगन्नाथपुरी पहुंचे तो महाप्रभु ने देखा महाप्रभु ने सोचा कि अभी मैं तो अपने लीलाओं को जल्दी ही प्रकट करने वाला तभी तो ने महाप्रभु देखा कि यहां में हीचार्य भी आ गए हैं नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं, मैं भी यहाँ निवास करने लगा हूँ तो फिर ये जो आंदोलन मैंने शुरू किया है इसका प्रचार कौन करेगा कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा बंगाल में फिर प्रचार बंद हो जाएगा चैतन्य तो महाप्रभु अपने नजदीक नजदीक बुलाते हैं हैं। और बुलाकर उनके साथ वही करते उपदेश उनको प्रदान करते हैं और वो उपदेश क्या था चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं जाओ तो उन्होंने कहा महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद नित्यानंद प्रभु तो एक सन्यासी वेश में तो करते थे तो नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद तुम क्या करो तुम्हें जाओ गौड़ करह संसार मैंने तो सन्यास ग्रहण किया है और तुम अभी गौड़ देश बंगाल में जाओ और बंगाल में जाकर आश्रम स्वीकार करो विवाह करो हा? क्योंकि मैं जिन में नहीं जा सकता प्रचार आदि करने के लिए उन स्थानों में तुम तुम जा सकते हो और तो कोई योग्य है या अयोग्य उसका विचार किए बिना जो कृष्ण प्रेम है वो दे सकते हो। होना चले जाओ बंगाल और मैं तुम्हारे घर में फिर से अवतरित होगा तो आगे चलकर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्री चंद्र प्रभु के रूप में, में जन्म देते हैं तो आचार्य तो कहते हैं कि किसी को चैतन्य महाप्रभु कैसे थे उनका आचरण उनका शैली उनका वार्तालाप आदि तो उनको वीर प्रभु को देखना चाहिए प्रभु का जो है, उनकी जो आदि वो साक्षात महाप्रभु की हैं, हैं। महाप्रभु महाप्रभु से ही मिलती प्रभु तो ऐसे प्रभु को तो तो लग लग छोड़कर उनसे इतना लंबा विरा महसूस करके बंगाल में रहना उनका तो अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको फोर्स किया और फिर नित्यानंद प्रभु ना वहां से निकल पड़े नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप आपको तो यंत्री हो और मैं यंत्र मतलब को चलाने वाले आप हाँ हो आप मुझे जहाँ भेजोगे जो मुझसे करवाओगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ तो नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी को छोड़ते हैं और छोड़कर उनके साथ अपने कई सारे पार्षदों को भक्तों को लेते हैं और लेकर बंगाल की ओर आते हैं चलते हुए हैं भागवत में आता है। है। तो है कई ने में कई अध्यायों उनके ये उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के जितने भी पार्षद है भगवत प्रेम से सदैव पागल रहते हैं हम नित्यानंद प्रभु यात्रा हाँ, चलते हुए आ रहे थे दास आदि कई सारे जो भक्त भक्त हैं और इनका ऐसे से है एक एक जगह खड़ा खड़ा हो जाए तो हफ्ते के लिए उधर ही जाएगा पूरी यात्रा हाँ। क्योंकि वो सारे ब्रज के में वॉक कर रहे थे वहां से कहा बंगाल में तो जो गलाधर गलाधर दास है वो की कोई गोभी के भाव में है तो वो अपने साथ कोई तो वो वो दूध दही बेचने वाले भक्त रह जाते थे एक वो गौल पार, गौल पार के भाव में आ जाते थे तो उनको कुछ भी नाम है तो ये पूरे पेड़ को टूटा हुए पेड़ को उठा लेते थे बांसुरी के समान रख के बजाते रहते थे रह तो उस पेड़ को पचास लोग नहीं उठा सकते एक वो नित्यानंद प्रभु अपने एक पार्षद उद्धर को लेते हैं अपने साथ और वो लेकर अंबिका नगर आते हैं अंबिका नगर अंबिका ये जो अंबिका का में आते हैं इसके पीछे ही अः पंडित के भाई हैं सूर्यकांत सरकेला उनका घर है उनकी दो पुत्रिया थी एक का नाम था तो जानवा देवी दूसरी का नाम था तो वसुदा तो सुरेतां सरकेला वहां रहते थे और फिर सुबह सुबह उस दिन नित्यानंद प्रभु जग उठे और जगने के बाद वो दर्द को लेकर इनके पास आते हैं इनके घर के सामने आते हैं घर के सामने आकर दरवाजे में खड़े हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु और आगे, आगे नित्यानंद तो तुरंत बाहर आते हैं नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं और दरवाजे में नित्यानंद प्रभु पूरे भाव में थे अभी उनको विवाह करना ही था <laughs> क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था तो दरवाजे में खड़े होकर नित्यानंद वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मुझे विवाह करना है तुम्हारे पास तो दो कन्याएं हैं मुझे विवाह करना है तो मुझे कन्या दे दो तो सूर्यदास हैं और कहते हैं कि इम्पॉसिबल है क्योंकि देखो तुम तो आवूत हो क्योंकि हम तो ब्राह्मण हैं आप में भी नारायण हो सकते हैं आप नारायण हो लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होता है ब्राह्मण है गोत्र आदि का विचार करना होता है इसलिए मैं आपकी अपनी जो कन्या है वो आपको नहीं दे सकता नित्यानंद प्रभु गुस्सा आ गया हा? और वो वहां से निकल पड़े और निकल वो जाते किनारे और गंगा के किनारे जाकर वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और बैठकर यहाँ जब सूर्य सरकेला नित्यानंद प्रभु को मना करके घर के अंदर जाए तो उन्होंने अपने सारे सदस्यों को बुलाया घर के सारे लोग हैं और उनको कहा कि मैंने कल में एक स्वप्न देखा था उस स्वप्न में मैंने देखा कि हमारे घर के के सामने एक ताल जाया, एक एक एक रथ रथ आया और उस ऊपर एक महाजन व्यक्ति एक व्यक्ति बैठा हुआ था महान जो प्रकांड शरीर मल्लवीर उस व्यक्ति का गौरव वर्ण था एक प्रकार से और उनके नेत्र थे। के हमारे दुयारे यही बाड़ी ते और और वो वो उस सपने में मैंने देखा कि वो तो कि व्यक्ति आया घर सामने को खड़ा किया पूछने लगा ये जो बाड़ी है ये जो घर है ये क्या पंडित सूर्यदास का है तो ये वो पूछते जा रहा था और कहने लगा की मैं यहाँ आया हूँ उनकी कन्या से करने के लिए। तो के लिए लिए में भी भी यही आया और और सुबह देखा तो आ, तो तो साक्षात नित्यानंद प्रभु उनसे मांगने आंतरिक रूप से बहुत हो रहे थे ये जो जब बोला जा रहा था अपने घर के लोगों के बीच में तो घर में जो ये दो कन्याएं हैं वसुदा और जानवा इनको सुन रही थी सुनकर ही उनका प्रेम नित्यानंद प्रभु के लिए हो जागृत तो होता ज्य तो युवती है जानवा है आ? वो वंचित हो जाती है आ? एक प्रकार से वो इतना देहा द्या, त्याग द्या, देती है ऐसे उनका शरीर हो गया था तुरंत वैद्य डॉक्टर शादी को लाया जाता है कई औषधोपचार आंगन में ले जाने के लिए, के लिए। तो ये को रखते हैं और सूर्यला बहुत दुखी हो जाते हैं उन्होंने कहा कि मैंने अपराध किया है कि आपकी कन्या को नित्यानंद प्रभु को अर्पित नहीं किया तो सारे जो पंडित सब मिलकर कहते कि हम सबको नित्यानंद प्रभु के पास जाना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए उनको लाना चाहिए वापस तो सारे भक्त जाते हैं नित्यानंद प्रभु के पास और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं अपराध उसे क्षमा मांगते हैं और उनको लेकर आते हैं जैसे नित्यानंद प्रभु उनके घर के नजदीक आने लगे वैसे ही हवा तेज होने लगी और वो हवा नित्यानंद तो प्रभु के शरीर का स्पर्श करके जाना माता जहाँ अवस्था में रहती थी उनके शरीर का स्पर्श स्पर्श करके करके उनके नाकों में प्रवेश करती है सांस से वो हवा तो जाना माता तो फिर से अपनी आखे खोलती हैं और जैसे की जल जल जाते सोकर कोई उठता है लोग तो तो खड़े हैं को में रखा हुआ है तो अपने है तो तो आपको डाल के हैं अंदर रूम में। तो फिर प्रभु का विवाह माता से होता है बहुत ही विशाल के साथ और फिर एक दिन जब नित्यानंद प्रभु अपने कई सारे भक्तों के साथ बैठे थे जानवा माता सरखेला ये लेकर प्रसाद तो सर कर रहे थे तो, तो सर्व कर सर कर तो सर करते करते जब वो नित्यानंद लोगों के सामने आई वो कुछ व्यंजन उनके पात्र में डाली रही थी तो उनके सर का जो माथे पर क्या पल्लू आता तो है? है, गिरने गिरने था नीचे तो तुरंत उनके दो हाथ प्रकट हो जाते हैं और दो हाथों तो से अपने पल्लु को डाल तो तो दिया सर्विस कंटिन्यू हो रही थी तो आ रहे, तो देवते महीने इस, इसकी जो बड़ी है है उनसे विवाह विवाह किया भी करना चाहता <laughs> उनको उनका और अपने गोद में बिठा लेते हैं इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु तो शास्त्र कहते हैं नित्यानंद प्रभु को समझना असंभव है तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का विवाह सभी है इधर ही पीछे हम थोड़ी देर के बाद जा सकते हैं जिस में जानवा माता के साथ प्रभु का विवाह हुआ था। इस प्रकार से जो है महाप्रभु के से भरा पड़ा स्थान है। इसलिए ऐसे नहीं है कि अभी ये लीला नहीं संपालित हो रही है कि अभी भी मंडल या गौर मंडल में श्री महाप्रभु अपने के के के साथ नित्य करते हैं, ही को देख सकता है। से सुंदर पंडित जो गौरिदास पंडित हैं समय चले है और जीवन समीर गोशाला है उसके पीछे ही उनका है, अरुण के है वहां था था फाइनल आ, आ, सेवा दे दे में किया था, और सेवा में और ये प्रदान करके हरे हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरि नाम संगीतान के हरि पावन गाय जो सुंदर के जय श्री कबीर दास पंडित के जय निजाय दो प्रेम रतन दे हरे सांसों तो जब जो अभी अनुस्ना तो तो देखे हैं ये बोल जी यार हैं रामलु अरे हरे कृष्ण तो जी ने कि सब कुछ सामने चला था अच्छा को मतलब बंदा नहीं है हम लोग खुद हैं इतना सुंदर तरीके से बता रहे भी किसी को अगर यहाँ से बाहर निकल के दायेंगे ठीक है तो वैसे तो मुझे नहीं थी शायद और उनको वैसे तो यहां पर कुछpostdata ना भी करना डबडेश ना हमारी कुछ कठिन है असंभव वैसे तो लेकिन हम फिर भी चुण चुण तो दो दो तो जो है शुरू शुरू की जब मुझे कोई सीन करना चैतन्य वो ही रहा हमारा का नाटक डबडेश करके अभी है आपको कोई दीदी मिलेगा सुबह तो शादी पर यू हैव ए स्टफ तो हां एक बात जो होना था मैंने कवर कर लिया और गाना बोलना है तो बोल दो बोल दो नहीं तो आइए तभी तो कुछ तो आ तो रहा तो ना ग्यारह बजे का चार दुख नहीं बोला मैं करता तो तो तो